महाभारत आदि पर्व एकादशाधिक द्विशतमोध्याय तिलोत्तमा पर मोहित होकर सुंद उपसुंद का आपस में लड़ना और मारा जाना एवं तिलोत्तमा को ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्त तथा पांडवों का द्रौपदी के विषय में नियम निर्धारण नारद जित्वा तो पृथ्वी निषपत्नौ ग्यथ कृत्वा त्रैलोक्यम अभ्यग्रम कृतकृत्यौ बभूवत हो नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर वे दोनों दैत्य सुंद और उपसुंद सारी पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं से रहित एवं व्यथा रहित हो तीनों लोकों को पूर्णतः अपने वश में करके कृतकृत्य हो गए देव गंधर्व यक्षानाम नाग पार्थिव रक्षसा आदाय सर्व सर्वत्ना पर देवता गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य तथा राक्षसों के सभी रत्नों को छीनकर उन दोनों दैत्यों को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ यदा न प्रतिथेदार तजो सन्तेह के चरम निरुद्योगाते मराभि जब त्रिरोकी में उनका सामना करने वाले कोई नहीं रह गए तब वे देवताओं के समान अकर्मण्य होकर भोग विलास में लग गए स्त्री भीमाल गंध भक्ष भोज्य सुपुष्कल पानैश्च विविध्यम प्रेते मवापतु सुंदरी स्त्रियों मनोहर मालाओं, भांति भांति के सुगंध द्रव्यों पर्याप्त भोजन सामग्रियों तथा मन को प्रिय लगने वाले अनेक प्रकार के पेय रसों का सेवन करके वे बड़े आनंद से दिन बिताने लगे अंत पुरोद्यान पर्वतु वन सुथेसु देश मरा अंतपुर के उपवन और उद्यान में पर्वतों पर वनों में तथा अन्य अन्य प्रदेशों में भी वे दे देवताओं की भांति विहार करने लगे तथा कदाचित विंध्य प्रस्थे समशिला तले पुष्पिताग्रे सुसा ले विहारम सु अभी जगमत तदनंतर एक दिन विन्ध्य पर्वत के शिखर पर जहाँ की शिला में भूमि समतल थी और जहाँ ऊंचे साल वृक्षों की शाखाएँ फूलों से भरी हुई थी वहाँ वे दोनों दैत्य विहार करने के लिए गए दिव्य सुव कामेश समानी ते सुऊ भो बरासन सुघ्रिष्ट हो सहस्त्री भी वहां उनके लिए सम्पूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए तदनंतर वे दोनों भाई श्रेष्ठ आसनों पर सुंदरी स्त्रियों के साथ आनंद मग्न होकर बैठे तथो व अभ्याम उपातिष्ठन तथो स्त्रिय घीत संयुक्त प्रत्यास जग रहे तदनंतर बहुत सी स्त्रियॉँ प्रेम पूर्वक उनके पास आई और वाद्य नृत्य गीत एवं स्तुति प्रशंसा आदि के द्वारा उन दोनों का मनोरंजन करने लगी। ततः तिलोत्तमा तने पुष्पाणचिन्वती वे शमसा क्षिप्तमा धाय रक्त नय के इसी समय तिलोत्तमा वहां वन में फूल चुनती हुई आई उसके शरीर पर एक ही लाल रंग की महीन थाड़ी थी उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था जो किसी भी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था नदी तेरे सुजाता कर्णकार प्रचिन्वती तनय जगातम यत्रास्तां यम तो महासुर नदी के किनारे उगे हुए कनेर के फूलों का संग्रह करती हुई वह धीरे धीरे उसी स्थान की ओर गई जहाँ वे दोनों महादैत्य बैठे थे तो तो व्यथत संभूवत उन दोनों ने बहुत अच्छा मादक रस पी लिया था जिससे उनके नेत्र नशे के कारण कुछ लाल हो गए थे उस सुंदर अंगों वाली त्रिलोत्तमा को देखते ही वे दे दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित हो उठे ताउत्थायासनम हित जगमतुर्यत सा स्थिताम उभौ काम संपन्न सम्म तम और अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थान पर गए जहाँ वह खड़ी थी दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे इसलिए दोनों ही उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए उससे प्रेम की याचना करने लगे दक्षिणे ताम करे सुभ्रम सुन्दो जगराह पाड़िम उप सुंदोपजग्राहे पाड़ो तमाम सुन्दर सुंदर भावों वाली तुलोतमा का दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया वर प्रदान मत्तर सेन बल एनचन रत्न मदाभ्याम चुरापान मदेन चम एक तो वे दुर्लभ वरदान के मद से उन्मत्त थे दूसरे उन पर अपने स्वाभाविक बल का नशा सवार था इसके सिवा धन मद रत्न मद और सुरापान के से भी वे उन्मत्त हो रहे थे सर्वरेत मदमत्ता कटाक्षे दयतेन्द्र आकर्षति मुहुर्मुहु दक्षिण कटाक्षेण सुंदर जग्राह काम वान न कटाक्षेण उप सुंदर जिगृक्षति गंधम गंधाभरण रूपएस्तौ व्यामोहम जगमतुस्त राम मद काम समाविष्ट हो परस्पर मथो चतु इन सभी मदों से उन्मत्त होने के कारण आपस में ही एक दूसरे पर उनकी भवे तन गई त्रिलोत्तमा कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्य राजों को बार बार अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी उस कामिनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकृष्ट कर लिया और बाय कटाक्ष से वह उपसुंद को वश में करने की चेष्टा करने लगी उसके दिव्य सुगंध आभूषण राशि तथा रूप संपत्ति से वे दोनों दैत्य तत्काल मोहित हो गए उनमें मद और काम का आवेश हो गया अत वे एक दूसरे से इस प्रकार बोले मम भारत गुरु रीति सुंदोभ्य मम भार तो वधू रूप सुंदरोसत सुंद ने कहा अरे यह मेरी पत्नी है तुम्हारे लिए माता के समान है यह सुनकर उपसुंद बोल उठा नहीं नहीं यह मेरी भार्या है तुम्हारे लिए तो पुत्र वधु के समान है निस सा तो मम से ततस्तौ मंटुराबिशत तस्पेण सम्मत विगत स्नेह सौहृद यह तुम्हारी नहीं है मेरी है यही कहते कहते उन दोनों को क्रोध चढ़ आया कुलोत्तम तो के रूप से मतवाले होकर वे दोनों स्नेह और सौहार्द से सुन हो गए तस्याहे संग्रहिता संगता प्रगृे तो काम मोहित उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने उस समय हाथ में भयकर गदाएं ले ली दोनों ही उसके प्रति काम से मोहित हो रहे थे अहम पूर्वम पूर्वम तो गदा भी हतो भी मऊतुर नहीं तले पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा, नहीं पहले मैं ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे इस प्रकार गदाओं की चोट खाकर वे दोनों भयानक दहित धरती पर गिर पड़े सुंद और उपसुंद का अत्याचार, अत्याचारों के लिए सुंद और उपसुंद का युद्ध रुद्रेणा सिंगो द्वावारको नभस्तौ ततस्ता दुता नार्य स चैत्यगणस्तथ पाताल अगमत्सो विषाद भयकंपिता पिताम सह दर्षि आज गा विशुद्धात्मा पूजे छंदया मा स भगवान प्रम उनके सारे अंग खून से लतपथ हो रहे थे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से दो सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों उनके मारे जाने पर वे सब स्त्रियां वहां से भाग गई और दैत्यो का वह सारा सुंदर विषाद और भय से कंपित होकर पाताल में चला गया तत्पश्चात विशुद्ध अंतकरण वाले भगवान ब्रह्मा जी देवताओं और महर्षियों के साथ तिलोत्तमा की प्रशंसा करते हुए वहाँ आए और भगवान पितामह ने उसे वर के द्वारा प्रसन्न किया वरम दित्सु सतत्रीण प्रीत प्रा पितामह विचरिष्यति भाविति तेजसाच तेजसा चुदुष्टा ताम न क्य एवं तस्य वरम दत्ता सर्वोक पितामह इंद्र त्रैलोह ब्रह्म लोहत प्रभु वर देने के लिए सुख हुए ब्रह्मा जी स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक बोले भामनी जहाँ तक सूर्य की गति है उन सभी लोगों में तू इच्छानुसार विचर कर सकेगी तुझ में इतना तेज होगा कि कोई आँख भर कर तुझे अच्छी तरह देख भी न सकेगा इस प्रकार संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी तिलोत्तमा को वरदान देकर तथा त्रिलोकी की रक्षा का भार इंद्र को सौंपकर पुनः ब्रह्मलोक को चले गए नारद नारदुवाच एव तौ तो सहित तो सर्वाक निश्चय तिरोत संक्रुद्धौ अोन्य नजघ्न तस्मा दवी स्नेहार सत्तमा यहा वो नात्र भेद सर्वेशा तथा कथात भद्रम वो मम चेत प्रियमित नारद जी कहते हैं युधिष्ठि प्रकार सुंदर और उपसुंद ने परस्पर संगठित और सभी बातों में एकमत रहकर भी तिलोत्तमा के लिए कुपित हो एक दूसरे को मार डाला अतः भरत वन शिरोमणियों मैं तुम सब लोगों से स्नेह बस कहता हूं कि यदि मेरा प्रिय चाहते हो तो ऐसा कुछ नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम सब लोगों में फूट न होने पावे तुम्हारा कल्याण हो दुक्ता महात्मा नो नारदेरा महर्षिणाम समय चक्रे राजे न्यो नशा समम तस्वरथे नारद श्यामित जी कहते हैं देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर एक दूसरे के अधीन रहने वाले उन अमित तेजस्वी महात्मा पांडवों ने देवर्षि के सामने ही यह नियम बनाया एक, एक गृह कृष्णावशे वर्षम कलमशान द्रौपद्यान सहा अन्योन्दर्शेन शान हो द्वादश वर्षाणी ब्रह्मचारी बने बसेन हमें से प्रत्येक के घर में पाप रहित द्रौपदी एक एक वर्ष निवास करे द्रौपदी के साथ एकांत एक में बैठे हुए हम में से एक भाई को यदि दूसरा देख ले तो वह बारह वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में निवास करे कृते तो समय तस्वीर पांडव धर्मचार्य भी नारदौप्य गमत्त इष्टम देशम महामुनि धर्म का आचरण करने वाले पांडवों द्वारा यह नियम स्वीकार कर लिए जाने पर महामुनि नारद जी प्रसन्न हो अभीष स्थान को चले गए एवं तय समय पूर्व कृतो नारद चोदित न ते, चो ते सर्वे जो तथा भारत भारत इस प्रकार नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने पहले ही नियम बना लिया था इसलिए वे सब आपस में कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं हुए स्तर स सर्व आख्या ते नरेश्वर काले च तस्विन संपन्नम यथावन में जय नरेश्वर जन्मे जय जो बातें जिस प्रकार घटित हुई थी वे सब मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताई है इत श्री महाभारती आदि परवणे विदुरागमन राज्य लम्बपरवि सुंदोप सुंदोपाख्यान एकादशाधिकमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में सुंदोप सुंदोपाख्यान विषयक दो सौ ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ